सेवक सठन नृप कृपण कुनारे कपटी मित्र सोल समचारे सखा सोच त्यागुबल मोरे सब विधि घटब काज मैं तोरे कह सुग्रीव सुनहु रघुबेरा बालि महाबल अतिरन धीरा धुन्द भी अस्तितय प्रयास रघुनाथ डहाये मूर्ख सेवक कंजूस राजा कुलता स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा तुम्हारी सहायता करूँगा सुग्रीव ने कहा हे रघुवीर सुनिए बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया मित बल प्रीति बाली इन भय प्रेते बार बार ना वही पद से साघु जान मन हर सक उपजा नचन तब बोला नाथ कृपा मन भयऊ अलोला सुख सम्पति परिवार बड़ाए सब परिहरी करि हऊ शिवकाए श्री राम जी का अपरमित बल देकर सुग्रीव की प्रीति पी, बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सब त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा ये सब राम भगत के बाधक कही संत तव पद अवराधक शत्रु मित्र सुख दुख जग माह माया कृत परमार्थ नाही बालि परम हित जासु प्रसादा हु राम तुम समन समिशादा सपने जन हो जात मन सकुचा क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व है सब के सब माया रचित है परमार्थतः वास्तव में नहीं है हे hey श्री राम जी बाल तो मेरा परम हितकारी है जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा अब प्रभु कृपा करह यह भाते सबत जिज भजन करौ दिन राति सुन विराग संयुत कपिवाणी बोले बिहसी राधनु पानी जो कछु कहे वो सत्य सब सोई सखा वचन मम मृषा न हो नटमरकटव सब ही नावत राम खगे सबेदय हे प्रभु अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं सुग्रीव की वैराग्य युक्त बाणी सुनकर उसके छलिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा बोले तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा काकभूसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं वेद ऐसा कहते हैं तब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्ज सि निकट बल पावा सुनत बाल क्रोधा तुर्धावा गरनार्य समुझावा सुनपति जिन्ह मिले सुग्रीवा तेजो बंधु तेज सीवा तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा वह श्री राम जी का बल पाकर बाल के निकट जाकर गर्जा बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं वे कोसलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं कहबाली सुनभी समदर से रघुनाथ जो कदाचित मुहिमा रहे तो पुनः हो सनाथ बाली ने कहा हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो श्री रघुनाथ जी समर्सी हैं जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊँगा परम पद पा जाऊँगा